सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन में हम लोग कुछ खास ट्रेड के बारे में बात करते हैं और किसी एक्सपर्ट से आपकी बातें कराते हैं तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ प्राची मोरे मुंबई महाराष्ट्र से हैं और इनसे बात करेंगे कि करियर इन फोटोग्राफी क्या है और फोटोग्राफी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हुए करियर किस तरह से हम फोटोग्राफी में कर सकते हैं इस विषय पर वो बात करेगी तो आप सभी की तरफ से प्राची मौर्य का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए और नमस्ते माउंट आबू आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी इस विषय के बारे में और इसमें आप अपनी करियर किस तरह से बना सकते हैं ये भी हम इसमें कवर करेंगे आ, मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं बॉम्बे से रहने वाली हूँ जैसे कि सब जानते हैं बॉम्बे एक माया नगरी है और बहुत सारे लोग वहाँ अपने सपने सच करने के लिए आते हैं दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पे अपना करियर या फिर अपने सपने सजाकर उसी उसी भूमि के हो लेते हैं और वो भूमि भी कुछ ऐसी है कि वो सबको अपना लेती है जो बुक पढ़ाती है और जो रियल कंपनीज़ में होता है वो आपकी नॉलेज और स्मार्टनेस काम आती है उसके बाद आप बुकिश नहीं रह सकते तो वह बात थी सर्टिफिकेशन था वो हमने किया पर हम जहाँ कहीं भी अगर कोई फन एंड फेयर है या फिर ओल्ड कार शो है या फिर कोई भी दिलचस्प चीज़ें जब भी बॉम्बे में होती तो हम वहाँ पे जाते थे एक तो हम छुट्टी मांग के जाते थे या तो हम सैटरडे संडेज को जाते थे तो ऐसा ऐसा भी वक्त था कि कुछ है पर हम नहीं जा पाते थे तो वो तो अभी जिम्मेदारी थी उसे भी नहीं छोड़ सकते ना तो वो तो करते रहे हम साइड बाई साइड पर जैसे हम जाते थे तो वहाँ हमें दूसरे फोटोग्राफर्स मिलते थे तो ऐसे हमारा सर्कल बढ़ता गया तो ऐसी ही एक भीड़ में अगर आप बॉम्बे कभी आओ या किसी से पूछो तो एक बहुत बड़ी फेस्टिवल रहती है जिसमें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें होती है वो काला घोड़ा फेस्टिवल नाम से बहुत मशहूर है और चर्च गेट में होती है तो हम उसी फेस्टिवल में गए फोटोग्राफी के लिए और वहीं पे करते करते हमें एक अः एक बंदा था वहां पे जिन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया और हमारी और उन, उनकी पहली मुलाकात और पहली बात वहाँ पे कालाघोड़ा फेस्टिवल में हुई आ, दिखने से वो बड़े मशहूर और आ, बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र दिख रहे थे पर हमें उनका तब नाम नहीं पता था आ, तो जैसे हम मिले उन्होंने हमारा काम देखा तो हमारी दोस्ती हुई और हमारे कुछ विचार भी मिलते जुलते थे तो वैसी बातें बढ़ी तो हम वहाँ पे मिले थे हुमायूं परजेरा से जो सबसे बड़े कमर्शल फ़ोटोग्राफ़र है और उनकी नाम शायद गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी है और अगर आप ऑनलाइन उनका अगर काम देखो तो बहुत ही बेहतरीन है तो ये तो हमारा बोलते हैं हमारा भाग्य था कि वो हमें मिले और हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें सीखते गए आ, सबसे बेहतरीन है अगर आप किसी फोटोग्राफर के साथ एक असिस्टेंट फोटोग्राफ़र करके काम करो तो आपको एक गुरु भी मिल जाते हैं और एक टीचर गाइड सब कुछ मिल जाते हैं और उसके साथ आपको भी वो पैशन होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाओ क्योंकि जब फोटोग्राफी और असाइनमेंट्स आते हैं तो वो सुबह 10 बजे उठने वाला काम है नहीं उसके लिए सुबह चार बजे के करीबन उठना पड़ता है क्योंकि पाँच बजे लोकेशन पे रहना ज़रूरी है क्योंकि जब ये सूरज उगता है और उसकी हार्श लाइट आती है उससे पहले आपको वो काम ख़त्म करना है अदरवाइज आपको और दो स्पॉट बो, स्पॉट बॉय लगेगी और फिर उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी और बॉम्बे में इतनी रश होती है फिर उसके बाद आप कवर नहीं कर सकते बस ऐसे ही सफ़र चलता गया और जब वो हमें मिले तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बस जैसे आगे जाते गए वैसे ही आ, और भी कॉन्फिडेंट आता गया और पता चला कि जी हाँ अभी हम वो फोर्टी थाउजेंड की जॉब को साइड में रख के फ़ोटोग्राफ़ी में डेफिनेटली उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग करियर इन फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और प्राची मोरे ने अपना एक हिस्ट्री हमें सुनाया कि किस तरह से फोटोग्राफी की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा और धीरे धीरे फोटोग्राफी के साथ साथ जैसे कि मोबाइल फोटो से उनकी शुरुआत हुई मोबाइल के जरिए और धीरे धीरे वो फिर एक अच्छा कैमरा फ़ोन के माध्यम से उन्होंने फ़ोटो खींचना शुरू किया और धीरे धीरे फिर डी एस की तरफ उनकी जो आकर्षण है वो बना और फिर धीरे धीरे उन्होंने फ़ोटोग्राफी का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसको करने के बाद एक एग्जीबीशन में उनको जो है जाना हुआ काला जिसका नाम उन्होंने बताया और वहाँ से उनकी जो है सही मायने में फ़ोटोग्राफी की जो बातें हैं वो शुरू हुई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि करियर फोटोग्राफी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही चैलेंजेबल भी जॉब है और साथ में आपकी रुचि के ऊपर भी एक पैशन है जो आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि इसके लिए जैसे कि प्राची मोरे ने बताया कि सवेरे उठ के आपको सब कुछ करना पड़ता है चार बजे करीब उठने के बाद ये सारी चीज़ें करनी होती हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा प्राची मौर्य जी आपसे कि फोटोग्राफी एक्चुअली में है क्या चीज़ उसके बारे में थोड़ी सी बातें फोटोग्राफी अगर आप मुझे पूछे तो अगर आपको इसमें रुचि है तो बहुत कुछ है और अगर आम इंसान से पूछे जाए तो वो एक ऐसा दिलचस्प किस्सा है जिसमें आपके सारे लम्हे रुक जाते हैं आप अगर 20 साल के बाद भी वो चीज़ें देखें तो वो वही तरोताजा चीज़ें होती हैं और आ, उन फोटोज़ को देख के शायद आप अपने बचपन में जाकर वो सफ़र वापस एक बार दोहराते हो दिलों में अगर आप शादी वाली फ़ोटो देखें तो फिर वही लम्हे आपको वापस याद आते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ कभी तो आगे चलने की कस्में ली थी या फिर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातें की थी और अगर आप अपने माता पिता की तस्वीर देखते हो तो भी आपको वही बातें वही पुराना घर वही सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें याद आती है तो फोटोग्राफी तो सबकी नज़र से देखो तो कुछ और है पर अगर एक फ़ोटोग्राफ़र से पूछो तो ये कुछ ऐसी बात है जिसमें बहुत सारे इमोशंस भी है बहुत सारा क्रिएटिविटी भी है और आप एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से किस तरह करो मतलब जितने इंसान हैं जितने उनके स्वभाव हैं उस तरीके से आप उनको फोटोग्राफी में अगर दिखा सको तो आपका हर एक वर्क एक मास्टरपीस बन जाता है और उसे कोई और रिपीट नहीं कर सकता तो अगर आपको कुछ आता है और आप किसी और को सिखा सको तो ये निश्चिंत रहो और आपको डर नहीं होना चाहिए कि आप कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे बिकॉज आपकी यूनिकनेस तो सिर्फ आप ही के पास है वो कोई छीन नहीं सकता भले आपके रेफरेंस देख के वो कोशिश करे दूसरा रेफरेंस तैयार करने की पर तो भी जो लोग हैं उनकी बातें हैं, उनकी मुस्कान है वो तो अलग ही होती है ना <laughs> प्रांसी मौर्य जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि फोटोग्राफी अपने आप में एक अनूठा चीज है जहाँ पर हम किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं अलग अलग एंगल से भी हम फोटो को खींचते हैं और साथ ही साथ जो मेमोरी वाली बातें आपने बताएँ कि बचपन की फ़ोटो अगर आप देख लेते हो कभी अचानक सर तो आपकी पूरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं आप किसी भी तस्वीर को देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई कहानी आपको रूबरू याद रुब आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फोटोग्राफी सिर्फ एक पिक्चर नहीं है उसके साथ हमारी जीवन के इमोशंस हमारी यादें जुड़ी हुई हैं जो आपने अभी बताया तो आइए अब हमारे युवा साथी जब अगर ये सोचते हैं दसवीं बारहवीं के बाद वो फ़ोटोग्राफी में किस तरह से एंट्री करे तो उनके लिए कौन कौन से स्किल होने चाहिए कहाँ कहाँ इसमें वो पढ़ाई कर सकते हैं किस तरह के क्वालिफिकेशन या किस तरह की डिग्री है इसमें उसके बारे में बताइए वैसे तो फोटोग्राफी की बहुत सारी स्कूल्स हैं कोई कोई इंस्टीट्यूशंस है जो बहुत बड़ी कोर्स ऑफर करती है जो कि आप दो से तीन साल वहाँ पढ़ते हैं और फिर आपकी रुचि किस विषय में है और दिलचस्पी किस में है उस तरीके से आप आगे की पढ़ाई करते हैं बेसिक फ़ोटोग्राफी तो सब जगह सेम ही होती है अगर आप स्कूल्स डिफरेंट स्कूल्स के नाम जानना चाहते हो तो एक तो जे.जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है जो बॉम्बे में है उसके बाद उड़ान स्कूल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ोटोग्राफी एफएक्स स्कूल लाइट एंड लाइफ एकेडमी जो ऊटी में है और फिर डी है आई है फिर एक स्कूल गोवा में भी है रघुराय तो ये ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं और आप अगर इंटरनेट या ऑनलाइन जाओगे तो ये हर एक स्कूल की एक वेबसाइट है जो आपको डिटेल कोर्स की स्टार्ट डेट देते हैं और फीस तो अवेलेबल नहीं होती बहुत सी बार वेबसाइट पे पर आप फ़ोन करके या फिर वहाँ जा पता कर सकते हो Uh, जो बेसिक कोर्स अगर आप गवर्नमेंट मतलब कमर्शलाइज नहीं पर गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट्स की तरफ जाओ तो कम से कम स्टार्ट होती है अराउंड 3,500 टू 4,000 से जो कि बड़ी बेसिक होती है पर ये जा सकती है अगर बड़े स्कूल में जाओ तो 3.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी इट गोज़ टू इवन 9 लाख तो डिपेंड आप क्या करना चाहते हो Uh, पर आप कोई भी कोर्स करो पर अगर आपको इसमें दिलचस्पी है और आपकी खुद की क्रिएटिविटी है तो देर इज नो एंड टू योर करियर मतलब अगर आप सपोज आप बोलोगे नहीं मैं तो साढ़े तीन या चार लाख की कोर्स नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो आप बेसिक कोर्स कर लो विच कॉस्ट यू अप टू टेन थाउजेंड या अगर आप कोई दूसरी भी पढ़ाई करने जाओ तो आजकल फी एक से डेढ़ लाख के बीच में तो होती ही है और उसके बाद आपकी करियर की गारंटी कोई नहीं देता क्यों क्योंकि क्यों आप इंटरव्यू दोगे फिर वो पास करोगे उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर लेटर आएगी वो कोई भी पांच हजार की भी हो सकती है जॉब आप सेवन थाउजेंड भी हो सकती है फिर उसमें आप दो साल वो जॉब करोगे फिर आगे जाओगे और फिर दस हज़ार बीस हजार चालीस हजार आप जब तक शायद 50 साठ हजार पहुँचो तब तक आपकी उम्र भी 28 एट टू थर्टी के बीच में जा सकती है और अगर आप कोई एम करो जो की बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से है तो फिर अलग बात है कि आप कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए या, या फिर आप बहुत से बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं लंबी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एमबीए करने जाते हैं तो इट डिपेंड्स आपको किस तरह इन्वेस्ट करना है आपका वक्त और आपको कौन से उम्र से शुरुआत करनी है कमाने के लिए आप तो नॉर्मल ग्रेजुएट होके भी कमा सकते हो और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो तो जिस तरीके से भी आपका जीवन आपको मोड़े और जिस तरीके से भी आप अपने सपनों की दौर पकड़े रख सके वो आपके जज्बात और आपका जुनून किस तरह है उसके ऊपर है पर फिर भी मैं कहूँगी अगर आपने फोटोग्राफी को सिलेक्ट किया तो उसमें पहले तो एक साल की या छः महीने की पढ़ाई थी ठीक है ऑनलाइन भी कुछ टॉपिक है यूट्यूब वीडियोज़ है बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स के वो देखे वहाँ से पढ़ाई की किसी फोटोग्राफर को असिस्ट किया और उसके बाद साइड बाय साइड अगर अपनी काम शुरू रखी तो आप डेफिनेटली दो साल में कम से कम पचास साठ हज़ार से ज़्यादा कमा सकते हो बस आपके सोशल कॉन्टैक्ट होने चाहिए अगर सपोज आज आपके पास काम नहीं है आपको एक दो काम मिली और अभी आपके पास काम नहीं है तो वो वो जो टाइम है उसे किस तरह यूटिलाइज करना है आप घर पे बैठे महत्व एक फोटोग्राफी में अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे अभी लोग नहीं है वेडिंग सीजन नहीं है तो आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करो कमर्शियल फोटोग्राफी करो ज्वेलरी फोटोग्राफी करो आजकल कर अगर आप मार्केट देखते हो तो वॉट इज मार्केट and it's all about advertising सही है ना हम हिंदी में भी कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है <laughs> तो हम तो वो दिखाने वाले हैं न हम दुनिया को जब दिखाएंगे कि भाई ये इतनी बढ़िया चीज़ है ये बॉटल इतनी खूबसूरत दिखती है तभी तो वो बिकेगी मार्केट में तो फिर आप सोचो फोटोग्राफी का कितना डिमांड है हर एक मैगजीन में हर एक टेलीविजन पे हर एक पोस्टर्स पे जो चीज़ें वो फोटोग्राफी है उसके बाद की एडिटिंग है और क्रिएटिविटी है तो जब क्रिएटिविटी है और अगर हमारे पास वो हाथ में जादू है तो ऐसे लोग हैं जो महीना 1.5 लाख, 2.5 लाख के बीच में इनकम है और उनके बॉस वो स्वयं है और कोई नहीं है प्राची मोरे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्रों को आशा करता हूँ जिनकी रुचि है फोटोग्राफी में वो इसमें अच्छा कर सकते हैं और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपने बताया स्कूलों के नाम भी बताया और भी बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है और आप कितना समय इसमें, इसमें देना चाहते हैं और किस तरह का जुनून आपका है उस पर डिपेंड करता है और उसके बाद तो आपको स्काई इज़ द लिमिट जितना ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं आपकी क्रिएटिविटी आपके सोच पर निर्भर करता है तो एक बहुत ही अच्छा करियर है जहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं जिनकी ड्राॅइंग अच्छी है जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में मोस्ट वेलकम है और इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं और जितना बाहर जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं वो कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा भी आप इसमें कमा सकते हैं तो इसलिए ये फील्ड में ऐसा ना सोचो फ़ोटोग्राफ़ी में क्या है कितना पैसा मिलेगा ये बात नहीं है लेकिन इसके साथ आप अगर पढ़ाई करके रियलिटी में आप अगर सही विधि से आप जाते हैं और करते हैं तो बहुत सारा इनकम आपको मिलता है और एक नाम भी होता है फ़ोटोग्राफी का तो एक फ़ोटोग्राफ़र की अपनी एक अलग पहचान होती है आपके फ़ोटोज़ पर डिपेंडेबल रहती है आगे बढ़ते हैं और फोटोग्राफी में किस तरह से मॉडलिंग्स हैं या अलग अलग वैरायटीज है उसके बारे में जानते हैं प्राची जैसे हमने कहा कि हर एक आ, फोटोग्राफी का एक वक्त एक सीज़न होता है वैसे शादी का सीज़न होता है आप सभी जानते हैं कि जब शादियां होती है तो वो दिवाली के करीब या फिर एक पर्टिकुलर इंडिया में तो सीजन होता है उस वक्त होती है सपोज आप वेडिंग फोटोग्राफर है या फिर कैंडिडेट, कैंडिडेट यानी क्या जो जब लोग हमारे पास नहीं देख रहे या हमारे पास पोज नहीं देख रहे पर हम कुछ ऐसे लम्हों को कैप्चर करते हैं कि वो बस लाइफ टाइम रहते हैं वैसी फोटोग्राफी या फिर चलो अभी शादी का सीजन नहीं है तो आप करोगे आ, जो है फैशन फोटोग्राफी है या मॉडलिंग फ़ोटोग्राफी है अगर उसमें आपको दिलचस्पी इतनी नहीं है तो आप किड्स फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो जैसे छोटे बच्चे हैं उन उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करना तो उनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे बच्चे हैं तो वो हार्श लाइट को फेस नहीं कर सकते तो उस लाइट को किस तरह आप सॉफ्ट करें आप उनको बैकग्राउंड में क्या रखें तो ये सब आप इंटरनेट पे रेफरेंस देख सकते हो और वैसे क्रिएट कर सकते हो तो आपके पास कुछ अगर फ्री समय है तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी ट्राई कर सकते हो फिर फिर फूड फोटोग्राफी जैसे ये बड़ी फाइव स्टार होटल्स होती हैं अगर आप वहाँ कभी जाओ तो ऐसे ऐसे फोटोज लगे रहते हैं खान पान के कि आप उसे देखो तो मन करे कि भाई ये एक बार तो खाना ही चाहिए इसको नहीं खाए तो फिर क्या व्यर्थ है सब कुछ तो जो ऐसी फोटो क्लिक करने वाला होता है वो फोटोग्राफर होता है तो इंसान जैसे फोटो देखते ही बोले कि भाई यहाँ पे तो जाना ही चाहिए वरना तो हम क्या करें यहाँ पर बैठे खत्म हो गया सब कुछ तो उसे बोलते हैं फूड फोटोग्राफी ठीक है तो फिर आप बड़े क्यूट बच्चों की फ़ोटो देखते हो इंटरनेट पे और बहुत सारी लड़कियां और माताएं देख के बोलती है भाई कितना प्यारा है तो वो है किड्स फोटोग्राफी फैशन फोटोग्राफी जब आप बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस की शॉपिंग करते हो खूबसूरत कलर्स देखते हो और आपको लगता है कि बस इनपे इतनी अच्छी लग रही है तो हम पे कितनी अच्छी लगेगी ये है फैशन फोटोग्राफी तो ऐसे फोटोग्राफी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वाइटीज़ है और कभी कभी जब आ, अपनी जो हॉलीवुड या बॉलीवुड में मूवीज बनती है या छोटे सीरियल्स बनते हैं टीवी पे तो उनकी मेकिंग चलती है बैकग्राउंड में तो जो मेकिंग की भी फोटोग्राफी होती है जो डायरेक्टर्स को रिक्वायरमेंट होती है तो वो है मेकिंग वाली फोटोग्राफी तो प्री वेडिंग वाली अभी जो बहुत सालों से एक नई चीज़ आई है जो है प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग तो आप जितनी बनाओ उतनी कम है और अगर स्पेशली जो लड़कियां हैं और अगर इसमें दिलचस्पी रखती हैं तो उन उनके लिए तो ये बिज़नेस बहुत बड़ा है क्योंकि कोई कोई ऐसे रस्में होती है जहां पे लड़के अलाउड नहीं है हाँ जैसे हल्दी की रसम हो या फिर बच्चों के नामकरण हो तो या फिर मॉडलिंग और फैशन फ़ोटोग्राफी हो जहाँ वो मॉडल चाहती है कि अगर कोई फ़ीमेल फोटोग्राफ़र हो तो मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ तो इस तरीके से आप इस फील्ड में आ, एक नॉर्मल एमबीए करके कितना कमा लोगे कंपनी में हाजी हाजी करके उससे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमा सकते हो मेहनत तो दोनों तरफ है पर आपकी दिलचस्पी किस तरफ है उस उस बोलते ना उस तरफ अगर आप जाए तो फिर स्काई इज योर लिमिट प्राची मौर्य जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फोटोग्राफी में कितनी वैरायटी ऑफ फ़ोटोग्राफी निकलती है और कैसे आप उस फील्ड में एंट्री करके अपनी कला को दिखा दिखा सकते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है और स्काई इसकाईज़ द लिमिट आपने बताया कि इसमें अच्छा कमा सकते हैं और एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं तो चलिए आज के लिए फोटोग्राफी में किन किन चीज़ों को आप कर सकते हैं और कैसे एंट्री कर सकते हो कहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हो वो सारी बातें हमने प्राचीन मौर्य से सुना तो जाते जाते मैं कहूँगा प्राचीन मौर्य हमारे राजस्थान गुजरात के बहुत सारे विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज अगर मैसेज कहे तो इन शॉर्ट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उसी तरफ अपना रुख रखो जहाँ पर तुम्हें दिलजस्पी है आ, इस तरह नहीं बहना जहाँ हवा लेते जा रही हो क्योंकि इस तरह बह गए तो उन पत्तों में ही आप गिने जाओगे जो बहुत बिखरे हुए रहते हैं पर आखिर वो भी पत्ते ही रहते हैं हवा के साथ चलते हैं पर इस तरह रुक लो कि हवा और फिजाए भी आपके साथ मुड़े आपके साथ चले और जो आप काम करो इसमें इतनी खुशी मिले कि जब खुशी मिलती है ना तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं यकीन करो तो ऐसे इस तरह का रुख पकड़ो कि बस सफ़र सुहाना हो दिलचस्प हो और हर एक दिन जब ये सूरज आता है तो सूरज भी कहे कि वाह भाई वाह निकले हैं अभी बस और आगे चलते ही चलेंगे प्राची मौर्य जी बहुत प्यारा सा संदेश आपने दिया आशा करता हूँ हमारी सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और फोटोग्राफी के बारे में जानकर उन्हें कहीं न कहीं फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में भी अपना करियर आजमाने की एक संकल्प उनके पास भी आ रहा होगा तो ज़रूर आप इसमें अच्छा कर सकते हैं इसके लिए जितनी भी जानकारी आपको मिली है और भी अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से या स्कूल जो हमने नाम बताए हैं इसके अलावा भी बहुत सारे फोटोग्राफी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जाके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं तो चलिए के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में में बस इतना ही आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें ऐसी के साथ मुझे और प्राची मोरे को दीजिए इजाजत नमस्कार आप आप सुन रहे हैं एफएम सुनते रहो रहो सुन करियर के प्रस्तुत करता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी